तो ऐसे ही है कि एक पास렉 है शिकागो में जो शरीर का था ना सही है ये खाओ ठीक है ना बहुत अच्छा गया है आपने बुलाया है तेरी बात में अपना हाथ से मारना है ख्याल थोड़ा सा मोटा नहीं चोट पता है बहुत तो है ये है कि अगर खुद बोलो तो देखा थोड़ा डर है कि जो बोरेज लगासों को फा चाहिए ये नोस करा नहीं का ठीक है अच्छा, आप आप आज से तो, था। जो अगले में जब आप, देख तो तो तो होगा, हो। होगा, मगर मालूम नहीं क्या कैसे क्या, ye ye start set and that's how you take out okay okay you get the direct at moment and the and the thing is only language ha to yeah to come the <inaudible> way to live same nahi acha papa dadu 5 ka kamacha bada uh -huh. मेरे मेरे घर में एक एक दिया, दिया लड़के। अलग तो तो काम ये ये मैं कितना बाईस और नाली दस रख नाली ग्यारह दस और अच्छा घेरा बराबर बाईस बाईस ये कितना ऊपर होना चाहिए होता कैसे रखा है इतना बारीक है बिल्कुल इधरे mm ना -hmm. तो इतना ही में था था नहीं थी। थी। इतना है है इतना बड़ी उसकी आवाज भी क्योंकि छोटी वाली है, का मैंने देखा ऐसे नहीं। से तो जाने शायद क्योंकि बहुत है यही बहुत पता है शायद ब्रेसिंग So यही बहुत मुश्किल था लग... सोच तो, तो, तो, तो, रहे हैं? आवाज़ बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा है। है, वो, नहीं ठीक सुन क्या क्या मेरे एक एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा है हाँ, है अच्छा। है तो तो है ये इसका तारों का बैक में नहीं क्या ऐसे चला दिया बांध करके इसको इसको जोर से जोर से और इतना खा ले वो अब जगह ले लेते हैं बांधने घटना ला रहे आगे आगे बांधेंगे ला रहे छ छ करना खाजो करना अंदर डाल दे अच्छा सारंगिर बेटा मत अच्छा बॉडी देन एक्चुअली साइन इफ इट रॅप दिस वुड आल्सो आई नो बट साइड हियर एंड हियर आई जस्ट अ न्यू थिंग फॉर मी आई नीड टू सी हाउ दे डू इट तो वाच। वाच। तो तो तो कि दिस इज आल्सो डू अन सर आई लुक अबाउट हां दिस इज अन सर अरे आते होइए यस योरच यहां मत करो ठीक होना चाहिए हां आप किसे आउट किया है ना वो आप मजा आइए नहीं क्या बजाओगे सागर एंड थोड़ी आपके साथ पुनः आप मौन अनुज्ञान आनाथ इतना लगेगा लगता है बहुत शानदार है सब तेज बजाओ हां प्रेम नाम है और ये क्या है चोट तीन चार ले चारे तमाम सी तक कभी नहीं मगर तो यहाँ से या अंग अंग अंग बंदा गया, तो गया। बदल नाम नाम क्या है? है। रे, रे, रे।, रे हमारे ये ये बस कोई विश्लेषण ये जोड़ा है ना यहाँ है यहाँ ये पीछा था साथ है।, ये है, है, पीछे तार में एक से दो सात से रे हमारे कहते हैं कि जो दादर है ये दादर, दादर, दादर। ये, ये आगोर है की तो तार को हम पिछले बोलते बोलते हैं दादर और आगोर और जाए। जाएंगी मेला में सुरंगी मेला में ऐसे में से भिजवाया आज कल कोई ऐसे सुरंगित हो जाए उनके अलावा कोई ऐसे ऐसे वो बंद बंद बंद बंद बंद इस वजह से सर्विस पड़ती है दूसरे रंग में नहीं उड़ा पड़ता है किसी भी रंग को मजबूत जवान हो गए तो जवानी को मत समझ पैसे चाहिए तो पैसे को मत समझे कोई खेल तमाशा देखने के लिए मत देखो देखो पर काम यहाँ पे करो जो कुछ हो रहा है वो इसमें करो सूरज चांद रात दिन अच्छा भला इसमें ही है, सड़कें मोटरें गाड़िया हवाई जहाज टेलीविजन सभी इसमें अपने मन के अंदर मन से बातें ये सुनाती है तो योग्यता चाहिए बहुत समय चाहिए बहुत छोटे छोटा सा होता बारह साल का हाँ। जब तक पढ़ाई और सि संगीत सिखलाई, हाँ। जब पच्चीस चालीस साल में छप्पन साल का हूँ तो, तो, हाँ। तो अभी चार साल हुए मेरे को ये रंग में आई ध्यान हाँ। में आई साल से हाँ <laughs> बजाना तो आगे तो तो बजाना आगे अच्छी बात है हाँ। तो इस ज़िंदगी ज़िंदगी में आई, पहले ऐसे बजा रहा था ध्यान में सरंगी ने बोला है मेरे ध्यान तो कुछ उम्मीद है अभी मेरा मेरे, मेरे उम्र पचास है, साल है जी। फिर जाएगा कि इसमें क्या है कि हर बात किसी आदमी से बात करो कंट्रोल से दिल को मिला के करो सरंगी को बजाओ हारमोनियम बजाओ तबला बजाओ जो कुछ बजाओ जिससे कंट्रोल करके मन को दृढ़ता के हिम्मत करके सुख संपत्ति किसी उस्तादों के उदो उस के पास जाके के वहाँ पे के, प्रवीण हो जाओ और एक धारा आ जाओ तो अपने उद से मुलाकात हुई भोपाल में अब्दुल लतीफ अब अब लतीफ अब्दुल जी लतीफुल बहुत बड़ी बात है थीज साल, थीज साल. थीज साल अभी साल ये, ये ये और मेरे दिल नई बात है एकदम और मारवाड़ी भी नहीं आते है क्यूँकी कोई सास नहीं मिला इंडिया में तो बनाना पड़ता है do everything yeah that's very important to listen to me again and again wow, okay. I have to expose my jungly hobby no no no nail acrylic lagaye hai ha ah, maine lagaya hai ye chat karke main khud ne acha ek aadmi ne banayi body ha ah. moti thi jab maine ah. usko stripping ki ha ah. तो हाँ एक मास्टर ने बनाया बनाया हाँ। दूसरे में मैंने ये बनाया, मैंने और ये ये ये मुझे ये अच्छा हाँ। हाँ। ये ये और मुझे अच्छा लगता है बस लकड़ी सब उंगली लग, लग यही एकदम सादा हाँ। अच्छा है हाँ। और आम आमतौर पर प्याले दार सुरंगी ये वाला से थोड़ा छोटा है उसकी साइज अलग से है पूरे अपने पाँच सात वीडियो से मेरे घर में सरंगी ये आ रही है वो अभी इसकी साइज अलग से अभी बनी नहीं। नहीं। ने मास्टर ने है अब जोधपुर में नहीं। नहीं। तो हम लोगों को मिली है तो वो सरंगी अच्छा आवाज देती है नहीं। नहीं। एक उसने जो बनाया है उसने मैंने कहा भाई ये जगह है प्लेन यहाँ से लगा के यहाँ प्लेन है तो ये ऊंचाई होनी चाहिए यहाँ जगह इस जगह से ये, ये मतलब जगह ऊंची रहनी चाहिए यहां। ऐसे बनाया हुआ हाँ ऊंची अच्छा? बना के फिर ये लगड़ी हिसाब से ये ऊंची के कारण से अच्छा भाव बोलेगा मगर थार के, के थर्क लगाने से ये ऊपर आते है न ऊपर तो सालों के बाद वो ये yeah. नीचे जाता है uh. ये, जाती। ये ये इसको है। uh. ये ये तख्ती तख्ती तख्ती बैठ बैठ जाती, इसको बोलते हैं, नीचे जाएगी, और यहाँ इस, पड़ेगा uh. यहाँ से ऊंची होने के बाजू अच्छा सुर बैठेगा, uh. what are you saying it's it from time work. from the strings pressure no no, no it he made it, it like yeah, that no, it says that it has to be like this uh, this should be up and and this should be down when you make the instrument yeah really yeah, that's what they suggest i don't know do other thing. people say this i am not hearing anybody <laughs> maine kya kiya isko yahan se neecha kar diya yahan se iski size iski size barabar hai यहाँ से गस के नीचे कर दिया थोड़ा अच्छा यही बराबर है बराबर है बराबर नहीं होना चाहिए ये ऊंचा होना चाहिए मैंने गस के नीचे ये ऊपर है हाँ। और ये बहुत नीचे है हाँ। तो ये थोड़ा नीचे मैंने यहाँ पे गस के और नीचे बनाया तो मैं क्या करू अभी छक्का लगाया इसके। अच्छा है। इसके यहाँ इतनी लकड़ी लगेगी इतनी उसके पीछे में यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर हाँ, से लगेगी ऊपर हाँ, खाल के अंदर और इसके साइड में ऐसे ऐसे उसके ऊपर हाँ? करके लकड़ी हाँ। लकड़ी की तिफाई बनेगी इंग्लैंड हाँ। यहाँ पे लगा दे थोड़ी सी यहाँ इतनी का ऊपर लगा सकता हूँ मैं लगाता हूँ ऐसी मेरे पास है कुलदीप जी ने मुझको दिए ना ठीक है तो तोड़ा तोड़ा ला क्री है हां तोड़ा ला क्री ऊपर तो खाल छूटेगी नहीं टूटेगी नहीं ठीक है ही सेज एक्चुअली द टेंशन इज लेस व्हेन दिस इज अप एंड दिस इज अप एंड इफ इट इज इक्वल इफ इट इज इक्वल देन द टेंशन गोस टू दिस इफ इट इज अप सपोज दिस दिस इज अप देन इट इज मोर टेंशन हियर More tension comes mm -hmm. on the end. Yeah. So that is why his explanation is something different, but uh, it's but his logic different. seems. But, but in my, I think that and no, anyone would be crazy who didn't take this surface from the surface of the wood. Mm -hmm. This is flat here. Yeah. You understand? Yeah. I think it's made from one piece of wood. Yeah, one piece of wood. And this has come the... up. Yeah. Slowly. So uh, maybe as as it goes down or yeah, it's it may be like you know if it is bending. and then automatically this uh, this part will go up you know by the tension even, even by the tension it goes up you know. गर्वाली। गर्वाली। गर्वाली नहीं, नहीं।, नहीं नहीं ये हिना हिना हिना है है बनाई जाती लाठियों को पड़ और हाँ, थोड़ी सी महदी रहे आदरे लगाओ तो वो कई साल तक नहीं जगर जगरी, ओल्ड जगरी, heard, जगरी yeah. and uh, मेहंदी यूँ you know, मेहंदी, yeah. they add to it, and he says that it lasts for longer period. हाँ हाँ, सबूर and मेहंदी. मेहंदी, but the old gold which is almost like black, you know, yeah, it's very very old. The old sometimes we don't eat it. and you add that to मेहंदी. एक <laughs> गुड़ा वो द, लाठी वो, हाँ, लाठी गुड़ा न पड़े. काली घो गायन दे करो हां घो गायन दे हां लाठी हां भाटा दे वो अपन खाओ सही आज को मान जी या लाठी रे पड़े न ये पोछन ये सोला काली काइंड ऑफ गोल्ड इज गिवन टू द केटल का और दे ऐड दिस मैंडी टू इट या एंड बॉइल इट फॉर सम टाइम एंड देन व्हाटएवर द सब्सटेंस कम्स द बेस्ट थिंग and then they and take it, is, it. but they is, put it on like they put it on the hands yeah sometime and leave it sometime and then take yeah, it off yeah yeah and the dermatit remains for a longer period yeah. और यही यही ऊपर वाला एक मिनट